सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तेरा विराट के संग एक है संत संत सब बड़े हैं पलटू को ना छोट आतम दर्शी है और चाउर सब मोट पलटू है सब देखे ते माही तेर सोज मुह आपना तेढ़ ढानाई लहरें मन सागर की लहरें गहरी तहसे उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दे के महल दुमहले ज्ञान मान की चट्टाने बहता पानी मस्त चाल में क्या उनको पहचाने अपनी काया रूप बदल कर पिघल पिघल कर रो लहरें मन सागर की लहरें गहरी तहसे उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दें जगत भया सब पानी पानी धरती जलथल सारी एक ही बहते नशे की धारा एक ही धुन मतवारी, बढ़ते बढ़ते भूमंडल को अपने बीच समोदें लहरें मन सागर की लहरें गहरी तहसे उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दें चेतन्य का एक सागर हो तुम तुम्हारी चेतना की एक छोटी सी लहर सारे संसार को डुबा सकती ऊपर से देखो तो बूंद हो भीतर से पहचानो तो सागर हो ऊपर से देखो तो बहुत छोटे भीतर से देखो तो तुम्हारा कोई ना आदि है ना अंत ऊपर से देखो तो क्षण और भीतर से देखो तो सनातन शाश्वत ऊपर से देखो तो नाम है धाम है पता ठिकाना है विशेषण है जाति है धर्म है देश है। भीतर से देखो तो अनिर्वचनीय हो तुम ब्रह्म स्वरूप हो तुम तुम्हारे चेतन में उठी छोटी सी लहर सारे अस्तित्व को भिगो दे सकती है जिसने अपनी चेतना के इस सागर को पहचाना वही संत थे जिसने सत्य को जाना वही संत थे जाना ही नहीं जो इस सत्य के साथ अपने को एक रूप पहचाना वह संत थे जानने में तो थोड़ा भेद रह जाता है जानने वाला और जाने जाने वाले का ज्ञान का और गेय का लेकिन उतना भेद भी नहीं है सत्य में और संत में सत्य में जो डूब गया है सत्य में जिसने अपना अंत पा लिया है या सत्य में जिसने अपने को डुबा दिया है और सत्य में जिसने अपना अंत कर दिया है वही संत है संत से कोई आचरण चरित्र नीति इत्यादि का लेना देना नहीं है ऐसा नहीं कि संत के जीवन की कोई नीति नहीं होती ऐसा नहीं कि उसके जीवन का कोई अनुशासन नहीं होता उसके जीवन का एक अनुशासन है। लेकिन वह अनुशासन बाहर से आरोपित नहीं है स्वस्फूर्त है उसके जीवन का भी एक तंत्र है लेकिन तंत्र किसी और के द्वारा संचालित नहीं है वह अपना मालिक है उसकी मर्यादा है लेकिन मर्यादा उसके बोध से निर्मित होती है किन्हीं धारणाओं से नहीं संत वह है जो मन से तन से अपने को पृथक जानने में समर्थ हो गया है ऐसे संत जब भी पृथ्वी पर हुए एक बाढ़ आई प्रकाश की उनके साथ आनंद की बरखा आई उनके साथ प्रेम के फूल खिले उनके साथ पृथ्वी उनके साथ युवा हुई उनकी मौजूदगी में पृथ्वी ने जाना कि वह भी दुल्हन है जब कोई बुद्ध मौजूद नहीं होता पृथ्वी विधवा होती जब कोई बुद्ध मौजूद होता है पृथ्वी सधवा होती बुद्ध की मौजूदगी पृथ्वी की मांग भर देती उसके पैरों में घूंगर पहना देती उसके हाथों में चूड़ियों की खनकार आ जाती बुद्ध की मौजूदगी में सृष्टि नाचती है आनंद से उत्सव से आज के सूत्र बड़े मीठे हैं संत संत सब बड़े पलटू कौ न चोट ध्यान रखना संत तो वही है जिसने अपने भीतर के सागर को पहचाना जो बूंद से मुक्त हुआ और सागर हुआ संत तो विराट के साथ एक होकर ही संत हुआ है और विराट कहीं छोटा हो सकता है। विराट तो असीम है अनंत है और जिसने भी विराट के साथ अपना तादाद में पहचान लिया है वह तो बचा ही नहीं जब तक तुम हो तब तक छोटे रहोगे तुम बड़े नहीं हो सकते अहंकार लाख उपाय करे तो भी छोटा ही रहता है अहंकार के केंद्र में ही हिंता है हिंता की ग्रंथि है मनोविज्ञान कहता हिंता की ग्रंथि के कारण ही हम अहंकार की यात्रा पर निकलते लगता है हमें कि हम छोटे हैं सो बड़े होने की चेष्टा करते धन हो बहुत तो बड़े दिखाई पड़ेंगे ज्ञान हो बहुत तो बड़े दिखाई पड़ेंगे पद हो बड़ा तो बड़े दिखाई पड़ेंगे लेकिन राष्ट्रपति के पद पर बैठकर जब तुम बड़े दिखाई पड़ते हो तुम बड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हो वो राष्ट्रपति का पद है उतरते ही तुम वही के वही हो जाओगे धन के कारण अगर बड़े हो कल दिवाला निकल जाए सरकार बदल जाए सिक्के बदल जाएं, गया तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारा बड़प्पन कागजी था जरा सी वर्षा हो जाएगी और तुम्हारे रंग उड़ जाएंगे उधार था तुम्हारा बड़प्पन तुमने अहंकार के ऊपर आभूषण बांध लिए थे सुंदर परिधान पहन रखे थे मगर सब झूठे थे दूसरों के हाथों में उनकी बागडोर थी अहंकार के कारण जो बड़ा है उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और वह भी बड़प्पन क्या कोई बड़प्पन है जो दूसरों पर निर्भर रहता हो सिर्फ संत ही बड़े हैं क्योंकि उनका बड़प्पन किसी पर निर्भर नहीं न धन पर न पद पर न प्रतिष्ठा पर न लोगों पर उनका बड़प्पन अपनी भीतर की अनुभूति में है उनका बड़प्पन अहंकार का आभूषण नहीं है अहंकार का विसर्जन है संतों का बड़प्पन छीना नहीं जा सकता उनकी गर्दन तुम काट सकते हो मगर उनके बड़प्पन को ना छू सकोगे उनके बड़प्पन पर तुम जरा सा भी दाग नहीं फेंक सकते जरा सा आघात नहीं कर सकते उनका बड़प्पन तुम्हारे हाथों से बहुत पार है बहुत दूर है जैसे कोई आकाश पर थूके और थूक वापस अपने पे गिर जाए ऐसे ही संतों पर थूकने वाले लोग अपने ही थूक में दब जाते आकाश तो अछूता का अछूता रह जाता है आकाश तो निर्मल का निर्मल ठीक कहते हैं पलटू संत संत सब बड़े हैं पलटू कौ न छोट और ये भी ख्याल रखना कि दो संतों में कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा नहीं होता और दो असंतों में भी कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा नहीं होता दो असंत दोनों छोटे होते और दो संत दोनों ही बड़े होते सोए हुए आदमी सब छोटे जागे हुए आदमी सब बड़े और बड़पन में कोई मापदंड नहीं है कि बुद्ध बड़े कि महावीर बड़े कि कृष्ण बड़े कि क्राइस्ट बड़े तथा कथित धार्मिक लोग बड़ी चिंता करते हैं कौन बड़ा उन्हें असली चिंता यह नहीं है कि बुद्ध बड़े कि मोहम्मद बड़े उन्हें असली चिंता यह है कि मैंने जिसे मान रखा है संत वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसके बड़प्पन में मेरा बड़प्पन ये मुसलमान की चिंता है कि मोहम्मद बड़े हैं या बुद्ध ये बौद्ध की चिंता है कि बुद्ध बड़े हैं या मोहम्मद बुद्ध और मोहम्मद कोई तुलना नहीं की जा सकती अतुलनीय है अद्वितीय है और दोनों उस सीमा के पार हो गए जिसको हम अहंकार कहते हैं दोनों ने अपना बूंद भाव छोड़ दिया दो बूंदें सागर में गिर जाएं, कौन सी बूंद अब बड़ी है? दोनों सागर हो गए दो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाते हैं कौन अब बड़ा है दोनों परमात्मा हो गए दोनों की उद्घोषणा एक है अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक परमात्मा तो दो नहीं है एक ही है। हम अनेक हैं और जब तक हम अनेक हैं छोटे जिस दिन हम उस एक के साथ एक हो जाएंगे उस दिन कैसे छोटे पलटू कहते हैं तुलना ही मत करना संतों में वे सब समान हैं संत भर कोई हो जागृत भर कोई हो प्रबुद्ध भर कोई हो फिर कोई छोटा नहीं होता संत संत सब बड़े हैं पलटू कौन छोट आतमदर्शी मि हैं और चा सब मोट जिन्होंने स्वयं को जान लिया वो अति सूक्ष्म में प्रवेश कर गए और उनको छोड़ के बाकी सब बहुत मोटे बहुत स्थूल बहुत पौधगलिक है उनको नापा जा सकता है अज्ञानी को नापा जा सकता है ज्ञानी को नापने का कोई उपाय नहीं कोई तराजू नहीं कोई मापदंड नहीं आकाश को नापने भी चलोगे तो कैसे नापोगे हमारे पास जो बड़े से बड़ा नाप है वो है प्रकाश वर्ष आकाश उससे भी नहीं नपता हमारे इंच फिट गज हमारे फरलांग मील कोस तो बहुत छोटे पड़ जाते प्रकाश वर्ष से भी आकाश नहीं नपता अब तक वैज्ञानिक नहीं नाप पाए कि आकाश कितने प्रकाश वर्ष की लंबाई का है और प्रकाश वर्ष को तुम समझ लेना प्रकाश वर्ष बड़े से बड़ा मापदंड है प्रकाशवर्ष का अर्थ होता है एक सेकंड में प्रकाश एक लाख छियासी हजार मील की गति करता है सूरज से जब किरणें आती तो प्रति सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील की गति से आती सूरज से हम तक किरणें पहुंचने में कोई साढ़े नौ मिनट लगते इस गति से चलने पर प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है किरण एक लाख छियासी हजार प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष तक चले तो एक प्रकाश वर्ष यह बड़े से बड़ा मापदंड है जो सबसे निकट का तारा है वो हमसे चार वर्ष दूर है और जो सबसे दूर का तारा अभी तक पहचाना जा सका है वो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है आकाश कितना बड़ा है उस तारे के आगे भी तारे और उन तारों के आगे भी तारे और आकाश का कोई अंत नहीं आकाश अनंत इस आकाश को जिन्होंने चैतन्य रूप में देखा है, उन्होंने परमात्मा को पहचाना इस विराट में जो एक हो गए उनको कैसे नापोगे कैसे तोलोगे तुम्हारे शब्द छोटे तुम्हारे तर्क छोटे तुम्हारे हाथ छोटे वे तुम्हारे सब हिसाब के बाहर हो गए वे निर्गुण हो गए निराकार हो गए उनकी निर्गुणता और उनकी निराकारता के कारण पलटू कहते हैं आतमदर्शी मि ही है बहुत सूक्ष्म हो गए अब कोई उपाय उन्हें मापने का नहीं और चाउर सब उनको छोड़कर से सब नापे जा सकते कितना धन है नापा जा सकता है और कितना बड़ा पद है नापा जा सकता है और कितनी प्रतिष्ठा है नापी जा सकती सिर्फ एक तत्व है इस जगत में जो नहीं नापा जा सकता वह है समाधि वह है ध्यान की पराकाष्ठा और संत वही है जो समाधि को उपलब्ध हो गया जिसका सब समाधान हो गया कोई समस्या ना बची कोई प्रश्न ना बचा चित्त ही ना बचा तो कौन उठाए समस्याएं कौन उठाए प्रश्न पूछने वाला ही ना बचा जो मिट गया जिसने अपने को डुबा दिया अस्तित्व में जो एकाकार हो गया उसे नापने की कोई व्यवस्था नहीं इसलिए कभी भूल के मत पूछना बुद्ध बड़े की महावीर महावीर बड़े की मोहम्मद मोहम्मद बड़े की मूसा पूछना ही मत कृष्ण बड़े कि क्राइस्ट तुम्हारा यह पूछना ही अज्ञान का धोतक है वे सब मिट गए हैं एक में ही वहीं से उपनिषद पैदा होता है उसी शून्य से जिस शून्य से कुरान का जन्म होता है उसी शून्य से बाइबल उपजती जिस सुन से धम्म पद का आविर्भाव होता है बुद्ध वहीं खड़े हैं जहां क्राइस्ट जर्थोस्त्र वहीं विराजमान है जहां लाओस्सु ये नाम भी हमारे काम के लिए अन्य था लाओस्सु का अब क्या नाम बुद्ध की अब क्या पहचान महावीर का अब क्या पता ठिकाना फूल उड़ से उड़ गई सुगंध आकाश में अब कहां उसे खोजोगे फूल तक तो पकड़ आ सकती है क्योंकि फूल स्थूल है लेकिन सुगंध पकड़ में नहीं आ सकता और संत तो मात्र सुबास पलटू एना हैं सब देखें तिहि मेढ़ सोज मुंह आपना ऐना टेढ़ाई पलटू कहते हैं संत तो दर्पण है ऐना है आईना है पलटू एना संत हैं सब देखें तेहिमाही जिसकी मर्जी हो अपना चेहरा देख ले संत का तो अपना कोई चेहरा बचा नहीं संत तो केवल निर्विकार प्रतिफलन की क्षमता है जिसकी मर्जी हो अपना चेहरा देख ले गुरु का कोई चेहरा नहीं होता गुरु में तुम जो देखते हो वो तुम्हारा ही चेहरा होता और जब तक तुम्हें गुरु के चेहरे में कुछ दिखाई पड़ता रहता है तब तक जानना कि तुम्हारा चेहरा अभी शेष एक ऐसी भी घड़ी आती है आती है ऐसी शुभ घड़ी ऐसा शुभ मुहूर्त जब तुम्हें गुरु के दर्पण में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसका अर्थ है कि तुम्हारा चेहरा भी खो गया अब दो दर्पण आमने सामने रखे जब दो दर्पण आमने सामने होंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा दर्पण में दर्पण झलकेगा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा सूफी फकीर बाइजीद ने कहा है पहली दफा मैं काबा गया तो मुझे काबा का पत्थर दिखाई पड़ा दूसरी दफा काबा गया तो काबा का पत्थर नहीं दिखाई पड़ा काबा के पत्थर के पीछे छिपा हुआ परमात्मा मालिक दिखाई पड़ा और तीसरी बार जब मैं काबा गया तो न पत्थर दिखाई पड़ा न मालिक दिखाई पड़ा कोई भी दिखाई नहीं पड़ा सन्नाटा ही सन्नाटा शून्य ही शून्य इसलिए फिर चौथी बार गया ही नहीं क्योंकि अब जाने की जरूरत क्या थी जाके भी जाता कहां ये ही तीन सीढ़ियां से से पार करता है पहले तो पत्थर दिखाई पड़ता क्योंकि तुम पत्थर फिर पत्थर के पीछे से मालिक झलकता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम ध्यान में उतरे अब हटे चित्त से ध्यान में पहुंचे और तीसरी बार जब तुम ध्यान से भी सरक के समाधि में पहुंच जाते हो तो फिर मालिक भी नहीं दिखाई पड़ता देखने वाला ही नहीं बचा तो अब दिखाई क्या पड़ेगा अब दो दर्पण आमने सामने रखे और अद्भुत है वह घटना जब दो दर्पण आमने सामने रखे होते पलटू एना संथें सब देखें तेहमाए टेढ़ सोज मुंह आपना ऐना टेढ़ा नाई और अगर कभी तुम्हें आईने में अपनी तिरछी जीवनधारा अपना एढ़ा टेढ़ा मुंह दिखाई पड़े तो यह मत सोचना कि आईना टेढ़ा है अक्सर यही हो जाता है सोचना पलटू कहते हैं कि मेरा मुंह तेड़ा है मैंने सुना है एक अति कुरूप स्त्री थी वो ऐने में अपना चेहरा नहीं देखती थी क्योंकि वो कहती थी सब ऐने गलत थे कोई आईना ठीक बना ही नहीं और अगर कभी कोई उसे मजाक में आईना दिखा देता तो आईना फोड़ देती थी क्योंकि वो कहती थी ये आईने दुष्ट इन आइनों के कारण मैं कुरूप हो जाती हूं इस स्त्री पे तुम्हें हंसी आ सकती है कि ये पागल है मगर ये तुम सबकी प्रतिनिधि सदगुरुओं के पास जाकर भी तुम कुछ देख लेते हो वो तुम्हारा ही चेहरा है लेकिन तुम ऐसा नहीं समझते कि तुम अपना चेहरा देख रहे हो तुम समझते हो तुम्हें आईने में कुछ खोट दिखाई पड़ गई तुम्हारे चेहरे पर अगर कालक का चिन्ह है तो आईने में भी कालक का चिन्ह दिखाई पड़ता है और तुम्हारा चेहरा तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता आईना दिखाई पड़ता है मुल्ला नसरुद्दीन एक रात खूब पीकर लौटा रास्ते में गिरा पड़ा एक दूसरे सराबी से झगड़ा हो गया तो सराबी ने उसका मुंह नौछ लिया घर आया तो उसे मुंह में दर्द हो रहा था खून भी बह रहा था उसने सोचा कि सुबह पत्नी देखेगी झंझट खड़ी होगी कि तुमने फिर ज्यादा पी पत्नी को पता चलने के पहले अपने गांवों को छिपा लेना जरूरी तो गया स्नान गृह में आईने के सामने खड़ा हुआ मलहम निकाली मलहम लगाई आके बिस्तर पर सो रहा सुबह पत्नी जब स्नान ग्रह में गई तो उसने छिल्लाई उसने कहा कि नसरुद्दीन तो तुम फिर रात ज्यादा पी के आए ये किसने मेरे पूरे आईने पे मलहम लगाई अब पिया हुआ आदमी बेहोश आदमी वो लगा तो अपने ही चेहरे पर रात लेकिन दिखाई तो आईना पड़ रहा था तो उसने आईने में जगह जगह जहां जहां दिखाई पड़ा कि चेहरा छिल गया है वहां वहां मलहम लगा दी पूरा आईना मलहम से पोत दिया लेकिन ऐसी हमारी दशा है अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता और जिसको अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगे वही सत्संग में प्रविष्ट हो सकता है एक प्रसिद्ध नेताजी पर अदालत में मुकदमा था कि वे व्यक्ति का छाता वापस नहीं लौटा रहे थे अदालत में मजिस्ट्रेट ने नेताजी से कहा नेताजी आप इस गरीब आदमी का छाता वापस क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर बात क्या है क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे नेता जी बोले परम आदरणी इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूं यह नंबर एक का कंजूस है। इससे तो मैं छाता मांगने का विचार भी नहीं कर सकता और यदि मैंने कभी धोखे में या भूल में इससे मांगा भी हो तो यह इतना मक्कार है कि यह मुझे छाता कभी दे नहीं सकता और यदि इसने अपना समझ के मुझे छाता दे भी दिया हो तो मैंने इसका छाता कभी का वापस कर दिया होगा और यदि महानुभाव मैंने इसका छाता वापस न किया हो तो मैं अब इसका छाता वापिस करूंगा भी नहीं क्योंकि वर्षा फिर शुरू हो गई है और मुझे फिर छाते की जरूरत पड़ सकती कोई अपनी भूल तो किसी भांति भी देखने को राजी नहीं दूसरे की तो हम हजार भूलें देख लेते तिल का ताड़ बना लेते और अपनी आंखों में अगर पर्वत भी पड़ा हो तो हमें ऐसा भी नहीं लगता कि ककर भी पड़ी मुल्ला नसरुद्दीन एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने उससे कहा कि नसरुद्दीन बताओ तो जरा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था नसरुद्दीन ने बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सिर मारा और फिर कहा पता नहीं महानुभाव अधिकारी ने कहा अच्छा चलो यही बताओ कि पैनीसिलेन का आविष्कारक कौन है। मुल्ला नसरुद्दीन सिर झुका के खड़ा हो गया सो खड़ा ही रहा मिनट पर मिनट बीतने लगे आधा घंटा जब बीत गया तो उस अधिकारी ने कहा कि कुछ बोलोगे या नहीं चलो छोड़ो ऐसे मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूं उसने और दो चार प्रश्न पूछे लेकिन हर प्रश्न के उत्तर में या तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं और या वो सिर झुका के खड़ा हो जाए तो सिर ऊपर ही ना उठाए आखिर अधिकारी क्रोध में आ गया उसने कहा अरे नसरुद्दीन के बच्चे मैं जब भी तो कुछ पूछता हूं तो या तो तू कहता है कि मालूम नहीं या फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है तो बोलता ही नहीं तेरे दिमाग में बिल्कुल गोबर भरा है अब नसरुद्दीन बोला बड़ी शांत गंभीर प्रभावशाली वाणी में उसने कहा महानुभाव यदि मेरे दिमाग में गोबर भरा है तो आप उसे चांट क्यों रहे मनुष्य की ऐसी वृत्ति है सभी मनुष्यों की ऐसी वृत्ति हम तत्क्षण दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार हैं और यह वृत्ति हमारी इतनी प्राचीन है और इतनी गहरी बैठ गई कि जब तुम संतों के पास आते हो तो भी इस वृत्ति को छोड़ नहीं पाते उनमें भी तुम्हें कुछ भूल चूक दिखाई पड़नी शुरू हो जाती तुम्हें कांटों को गिनने की आदत हो गई है गुलाब तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ते तुम्हें रातें गिनने की आदत हो गई तुम्हें दिन दिखाई नहीं पड़ते टेढ़ सोझ मुंह आपना ऐना टेढ़ा ना ही पलटू कहते हैं ध्यान रखना भूलना मत नहीं तो संत मिलेंगे और तुम चुपते चले जाओगे अपना मुंह टेढ़ा है आईना टेढ़ा नहीं एक बार ऐसा निर्णायक रूप से तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाए यह तुम्हारी भूमिका बन जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति बहुत दूर नहीं रुखी तपी जलती हुई दोपहर के बाद यह धूल भरी आंधी सब कुछ पर रेज जमी मंतक ज्यो किस किसा रहा है बेरंगे गर्म दिन छटपटाती रातें पूछता हूं रह रहे किससे क्या जानू ओरे बता मुझको यह सब है किस लिए क्या है इसका निदान कब होगा अंत इस जड़ता का दुविधा का कब तक यो और तपू कब तक कब आएगी वह बर्सा की एक बूंद इसने की एक कनी अगली हरियाली की प्रतीक बनी उत्तर में किंतु बस सिर पर यह आसमान मटमैला रेतीला और यह दरवाजे फटफटाती आंधी रूखी तपी जलती हुई दोपहर के बाद यह धूल भरी आंधी सब कुछ पर रेत जमी मन तक ज्यो किस किस रहा है न तो आकाश मटमैला है ना आकाश रेतीला है मठमेलापन है तो तुम में और रेत भरी है तो तुम में और जब तक तुम दोष दूसरों में देखते रहोगे तब तक कैसे अपने को रूपांतरित करोगे स्वयं में दोष देखना साधक का पहला लक्षण इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरों में दोष नहीं होते होते होंगे उनसे तुम्हें क्या प्रयोजन उनके दोषों के लिए तुम्हारा कोई दायित्व नहीं और यह दूसरों में दोष देखने की आदत का सबसे खतरनाक परिणाम है जो वो यह है कि किसी दिन अगर तुम्हें निर्दोष व्यक्ति भी मिल जाए तो तुम उसमें भी दोस्त देख लोगे तुमने बुद्धों में दोस्त देख लिए तुम्हारे दोस्त देखने की आदत इतनी सघन हो गई कि जहां नहीं है वहां भी तुम आविष्कृत कर लोगे तुम और तो कुछ आविष्कार करते ही नहीं तुम्हारी सारी सृजनात्मकता दोषों के निर्माण में बन ती है और लगती औरों में दोष देखे तो चलेगा लेकिन जब तुम संतों में दोष देखने लगते हो तब तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो ठीक कहते हैं पलटू पलटू एना संत है सब देखे तेमाई, माई टेढ़ सोझ मुंह अपना ऐना तेढ़ा नहीं